पेरेंटिंग इस विषय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर लोग नहीं देते हैं क्योंकि उनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है तो पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट आखिर में है क्या पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो अदृश्य विषय है दिखने वाला विषय नहीं है और जो चीज़ें अदृश्य होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा हर एक फैमिली को लगता है कि जब भाई शादी हो गई है बच्चे आ गए हैं तो अपने आप वो बड़े हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है मानस शास्त्र के विषय को अगर हमने गहराई से जाना तो पता चलता है पेरेंटिंग यह विषय अपने आप में बहुत विशाल और बहुत नाजुक विषय है हमें समझना पड़ेगा नई पीढ़ी को नए बच्चों को जो एक अलग विलक्षण अलग प्रकार के विश्व में रह रहे हैं उनके साथ में जो अब तक इंसानों के हाथ में नहीं थी वो चीज़ आ गई है और वो है स्मार्टफोन पेरेंटिंग इस विषय को हम थोड़ा अधिक विस्तार से जानेंगे और शुरू से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी आजकल बहुत बड़ी समस्या जो पालकों को है वो ये है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन मोबाइल एडिक्शन के कारण वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते मोबाइल एडिक्शन के कारण माइंड कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है बच्चा परफॉर्मेंस स्कूल में जब भी करता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है उसके पीछे के कारण क्या है और इसको हमने कैसे हैंडल करना चाहिए सबसे प्रथमतः ये जान लीजिए कि कुछ माता पिता बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाते हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं एक्शन ली और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा मारामारी कर सकता है घर की चीज़ों को तोड़ सकता है इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें स्मूथली उसको कैसे हैंडल करना है इसको इसकी चर्चा आज हम मुख्यत्व करने वाले हैं पेरेंटिंग के अंदर एक विचित्र चीज आ जाती है कि जितने माता पिता होते हैं उनको लगता है कि उनका बचपन जो गुज़रा वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के गुजरा इसके लिए नई पीढ़ी जो है उसके पास विचित्र चीज हाथ में आ गई है और गलत तरीके की चीजें हाथ में आ गई है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है 25 25-25 साल के पीढ़ियों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि आज के पेरेंट्स को तकलीफ है कि बच्चों के हाथ में स्मार्ट आ गया जो पेरेंट्स अभी अपने 30-35 या 40 साल की उम्र में हैं वो याद करके देखें, उनके बचपन में प्रॉब्लम क्या थी उनके माता पिता टीवी के मतलब बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है उसको लेकर के परेशान थे और कहा करते थे कि ये टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया उनसे भी 25 साल पहले की हम बात करेंगे तो उस वक्त तो केवल दूरदर्शन था फिर भी माता पिता को ये समस्या थी कि बच्चे हमारा ज़्यादा टी देखते हैं उससे पहले 25 साल की बात करेंगे तो पता चलता है कि उस वक्त रेडियो था यानी ट्रांजिस्टर और बच्चे बहुत ज़्यादा फिल्मी गीत सुनते हैं ये तकलीफें थी कुल मिलाकर के हर एक पीढ़ी को ऐसे लगता है कि आने वाले पीढ़ी को नया मिला हुआ तंत्र या खराब वस्तु है और हमें जो अपने बचपन में दिया गया था दैट वॉज द बेस्ट लेकिन ऐसा नहीं है माता पिता को अब टेक्निकली शिक्षित होने की ज़रूरत है सबसे प्रथमता यह ध्यान में लीजिए स्मार्टफोन बुरी चीज नहीं है स्मार्टफोन फालतू नहीं है यह ह्यूमन ब्रेन का एक्सटेंडेड ऐसा हिस्सा है दूसरी भाषा में कहे तो यह एक जिन्न है जो अलादीन के चिराग के अंदर से निकलता है उस प्रकार से उसको आप जो भी आज्ञा दोगे जो भी हुक्म देंगे तो उसका वो पालन करेगा जिन्ह प्रकट होके कहता है हुक्म मेरे आता बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी हो जाता है कि मोबाइल फ़ोन को अपना फ्रेंड बना दीजिए अपना टीचर अपना मैंटॉर बना दीजिए उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका प्रशिक्षण स्वयं माता पिता उनको देंगे ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया अब होता क्या है कई बार गलती कहाँ पर हो जाती है माता पिता ही बच्चों को एडिक्टिव कैसे बना रहे हैं अनजाने में उसका हम सबसे प्रथमता विश्लेषण करेंगे फॉर एग्जाम्पल बच्चा छोटा है कितना पाँच छः साल का खाना नहीं ठीक ढंग से खा रहा है तो माँ ये नहीं कहेगी कि उसकी रेसिपी खराब है माँ ये नहीं कहेगी कि वो बेस्वाद का खाना उसने पकाया है माँ ये कहेगी कि उसके हाथ में मोबाइल दे दो ना जब बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया कि माँ फिर उसके मुंह में क्या क्या ठूस रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता माँ को तो बड़ा आनंद होता है कि देखो देखो मोबाइल चालू कर दिया और बच्चे ने पूरा खाना खा लिया अब धीरे धीरे करते करते यह आदत बुरी आदत में परिवर्तित हो जाती है कहीं पर अगर हम मेहमान बन के जाते हैं पारिवारिक कुछ गैदरिंग वगैरह होंगे तो हम बच्चों को लोगों के साथ में घुलने मिलने देने नहीं देते हैं हम क्या करते हैं उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं बोलता तो बेटा कोने में बैठ ले और गेम खेल ले क्यों क्योंकि मुझको मेरी सहेली से बात करनी है मुझको मेरे रिश्तेदार से बात करनी है मुझको मेरे दोस्तों से बात करनी है और बच्चों को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ तो बच्चों को मैंने ही आदत लगा दी कि जा तू अपने मोबाइल के साथ में खेल ले अब ये मोबाइल फ़ोन बड़ी अद्भुत चीज़ है अब इसके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति है और ये शक्ति है द्रुक शक्ति यानी कि उसके अंदर कुछ दिख रहा है कुछ सुनाई दे रहा है और वो भी कैसे जब तक मैं चाहू और जैसे मैं चाहू तो ये मेरा गुलाम हुआ अब ये गुलामी की जो चीज है ये बच्चों को बेहद पसंद आती है यार बोलते हैं खाना खाने के लिए जाए तो मम्मी कंट्रोल कर रहे हैं स्कूल में जाए तो टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं घर में पिताजी आ जाते हैं तो वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज है कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मैं स्वयं कंट्रोल कर सकता हूँ जिसके अंदर अलग अलग प्राणी अलग अलग चित्र मुझको दिखाई देते हैं जिनका स्वामी मैं हूं और जिसके कारण बच्चों के अंदर अहंकार पनपता है और ये नौकर, अतिरिक्त समय जिसको हम कहते हैं एडिक्शन लगने के चांसेस जब तैयार हो जाते तब तो सबसे प्रथम जानना पड़ेगा वो डी मीन बाई एडिक्शन यानी किसी चीज की हमें आदत लग जाती है ऐसा क्यों एडिक्शन यानी कि आदत लगना ये इसके कारण होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का डोपामाइन नाम का एक स्त्रव होता है हार्मोन होते हैं वो बहने का या स्त्रवने का काम शुरू होता है अब ये डोपामाइन करता क्या है डोपामाइन जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्लेजर यानी कि आनंद की भावना सुख की भावना को निर्माण करता है यह डोपामाइन हमारे स्लीप को भी कंट्रोल करता है नींद के विषय को कंट्रोल करता है डोपामाइन हमें मन की शांति देता है और डोपामाइन हमें गुस्सा भी दिला देता है यानी कि हाइपर एक्टिव भी हमें बना सकता है डोपामाइन जैसे जैसे बहने लगता है वैसे वैसे हमें उस चीज के बारे में आकर्षण पैदा हो जाता है और डोपामाइन के कारण उस चीज के हम धीरे धीरे गुलाम बनने लगते हैं और यही एग्जैक्टली exactly हमारे मोबाइल फोन के साथ में होता है कि पहले वो मेरा गुलाम था और करते करते करते मेरे डोपामाइन ने मुझको ऐसे संकेत देने का काम शुरू कर दिया कि मैं स्वयं इसका गुलाम कब बन गया मुझको ही मालूम नहीं कई बार पेरेंट्स ने इसको देखा होगा कि बच्चे को मन चाह उसका मोबाइल खेलने देते हैं उसके बाद में वो शांत हो जाता है और सो जाता है ये क्या होता है ये इसी के कारण होता है क्योंकि मन को शांत करने वाले ऐसे कुछ तत्व बच्चे के ब्रेन में प्रवाहित होने लगते हैं और इसी के कारण आजकल हम देखते हैं केवल बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी जब तक उनको नींद नहीं आती है तब तक वो अपने मोबाइल को देखते रहेंगे उसके अंदर सर्फिंग करते रहेंगे डोपामाइन की समस्या ये है कि यह हमें पूरी दुनिया भुलाने का काम शुरू कर देता है हमें मालूम होता है कि यह काम हमने नहीं करना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए लेकिन इसके बावजूद भी जब हमें आदत लग गई तो हमने उसको बार बार छूना है मोबाइल के स्क्रीन को बार बार देखना है ये इसी के कारण होता है अब हम आगे जानेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करना है धन्यवाद रमेश भाई थैंक यू तो हम ये इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये डोपामाइन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे या मोबाइल की आदत को कैसे छुड़वाया जाता है तो सबसे प्रथमतः पेरेंट्स ने ये जानना है कि अचानक मतलब जब आपका बच्चा मोबाइल के अंदर डूब गया है अंदर वो खेल रहा है तो उसको अचानक उसके हाथ से मत ले लीजिए बच्चा पागल हो जाएगा चिल्लाएगा और ओवर रिएक्ट करेगा शायद किसी चीज़ को किसी वस्तु को फेंक कर मारेगा यह ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे किसी शराबी को हम अचानक उसके अंदर से जागरूक करना चाहते हैं और वो अचानक से वायलेंट हो जाएगा अब ये समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly ये काम कैसे कर रहा है ये मन को शांत करने का डोपामाइन काम कैसे करता है आपने कभी टी पर सिनेमा में या किसी आश्रम में देखा होगा कि लोग ध्यान के लिए बैठते हैं ब्रह्माकुमारी में आपने देखा होगा सेंटर पे लोग आते हैं ध्यान के लिए बैठते हैं एकाग्रता वहाँ पे आ, कर रहे हैं ये मन जब एकाग्र होता है तो ध्यान करने वाले लोगों का आप निरीक्षण कीजिए कैसे है वो वो अपने शरीर की कम से कम न्यूनतम वो मूवमेंट कर रहे हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं निश्चल हो गए हैं जरा भी मूवमेंट नहीं है दूसरा उनके सांसों की गति को देख लीजिए इनकी सांसों की गति जो है ये बहुत धीमी हो गई है उनके खून की रफ्तार बहुत स्लो हो गई है शांत हो गई है अब मोबाइल खेलने वाले बच्चे का आप निरीक्षण कीजिए एज अ थर्ड पर्सन क्या कर रहा है उसके उंगलियों की या हाथों की उसकी हल्की सी मोवमेंट हो रही है फिर क्या कर रहा है दोनों आंखें जो वो गड़ाए हुए हैं ये स्क्रीन के ऊपर उसकी सांसें धीमी चल रही है उसकी खून की रफ्तार धीमी गति से चल रही है और संपूर्णतः वो कंसंट्रेट हो गया है शून्य के जैसे एकाग्र हो गया है मोबाइल के विषय के अंदर यानी अगर वो कोई गेम खेल रहा है कोई वीडियो देख रहा है संपूर्ण एकाग्रता वहां पर गई है अब इस एकाग्रता को हमने अचानक से भंग कर दिया तो एकाग्रता भंग होने के कारण गुस्सा आ जाता है उसी प्रकार से गुस्सा कि अगर कोई व्यक्ति पेरेंट्स बड़े बुजुर्ग भी अगर है और ध्यान की शून्य की अवस्था में गए हैं बैठे हैं शांति पूर्वक और किसी व्यक्ति ने आकर के उनको जगा दिया अचानक नींद से जगा दिया या दूसरा एग्जाम्पल बता दूं यही ठीक हमारा होता है रात को डेढ़ बजे या दो बजे के बाद में जब हम स्वयं सो जाते गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो हमारा निरीक्षण करें मतलब थर्ड पर्सन का हम निरीक्षण कर सकते हैं क्या स्थिति है उसका शरीर संपूर्णता फ्लैट है उसके शरीर की को, आ, कोई नहीं हो रही है। है रही है है उसकी सांसें चल बहुत धीमी गति से उसका रक्त बहुत धीमी गति से चल रहा है संपूर्णता एकाग्र है फोकस्ड है शायद कोई सपना देख रहा है शायद गहरी निद्रा में है अब उसको अचानक रात को दो बजे आप अचानक उसको जागृत कर देते हैं उठ जाओ उठ जाओ क्या रिएक्शन हो जाएगी उस व्यक्ति के पहले दो तो सेकंड उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ और बाद में आपने उसको नींद से जगा दिया इसी के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाएगा तो यह गहरी निद्रा आखिर में क्या है वहां पे भी वही होता है जो ध्यान की अवस्था में हो रहा है शांति जब हम ध्यान के लिए एक्चुअल बैठते हैं जैसे लोग सेंटर्स में आकर के बैठते हैं ब्रह्मा कुमारी के तो ये हो जाता है मन की शांति शांत बैठे हुए हैं ठीक उसी प्रकार से मोबाइल खेलने वाला बंदा जो है हमारा बच्चा जो है ये एकाग्र हो गया है अब उसकी एकाग्रता को अचानक भंग नहीं करे अचानक अगर आपने मोबाइल को छीन लिया तो क्या हो जाएगा मारामारी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा करे जैसे कि हम अगर देखते हैं कि बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में कोई है या गहन गहरे ध्यान की अवस्था में कोई बैठा हुआ है तो उसको आप कभी पुकार करके देखिए उसको आवाज लगा करके देखिए उसके गात्र यानी पंच इंद्रिय जो है वो एकाग्र हो चुके हैं वो आपकी आवाज को नहीं सुनेगा ठीक वही प्रक्रिया मोबाइल खेलने वाले बच्चे के साथ में हो रही है और उसकी माँ उसको पुकारती है किचन के अंदर से उसको आवाज देती है कि बेटा खाना तैयार है या कुछ भी एक्स वाई काम तो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है वो दो बार तीन बार बच्चे से बात करेगी उसको तेज गुस्सा आ जाता है नजदीक आ जाएगी मोबाइल छीने शायद उसको एक आध झ भी लगाएगी सो दैट इज रॉन्ग बिहेवियर ये बहुत गलत तरीके से हम अपने बच्चों के साथ में पेश आ रहे हैं जिसके कारण क्या होगा बच्चे एक बार दो बार तीन बार आपकी बात को सुनेंगे उसके बाद में घर के संस्कार अगर अच्छे हैं तो बच्चा म्यूट मोड पे चला जाएगा यानी किसी से भी बातचीत करना बंद करेगा ये पहली रिएक्शन आएगी या दूसरी रिएक्शन ये आ जाएगी उसका एक्स्ट्रीम रिएक्शन कि उसको अपने दोस्त प्यारे लगने लगेंगे फिर वो क्या करेगा किसी चौराहे पे बैठा किसी दोस्त के घर पे जा कर के बैठा तो वहाँ पे जा कर के ये लोग मोबाइल खेलने लगेंगे और इसी के कारण पबजी के जैसे जो हिंसक ऐसे गेम होते हैं उसके अंदर जा कर के लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं, पक्के दोस्त बन जाते हैं और घर के लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं तो अगर माता पिता को दुश्मन नहीं बनना है बच्चे को अगर हैंडल करना है या बच्चे के हाथ से मोबाइल अगर लेना है तो लेते कैसे हैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज़्यादा कारगर साबित करेगा और ये क्या करना है खास करके मां ने अगर पिताजी घर पे हैं तो अच्छी बात है नहीं तो पिता भी अगर करे तो भी चलेगा सबसे प्रथम मोबाइल के अंदर जो बच्चा डूब गया है बहुत गहराई से उसको अगर खेल रहा है तो बच्चे के पास जाकर के लेफ्ट हैंड को उसके सहस्त्रार चक्र याने सर के ऊपर रखना है That is step number one. Step number two, हमारा राइट right हैंड उसके सहस्त्रार यानी के उसके सर से लेकर के पीठ से होते हुए उसके पीठ के अंत तक लेना है एक बार दो बार तीन बार ये क्या हो जाता है कि कुंडलिनी शक्ति अंदर से जब जागृत हो जाती है और बच्चा जब एकाग्र हो गया है तो पहले इसके चक्र जो खुल गए हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा और उसका ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है कि जब हम हाथ घुमाते हैं तो बच्चे को अपने हाथ के द्वारा प्यार का एहसास हो जाता है उसके ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन तैयार हो गया है जिसको खाद मिल रही है किसके द्वारा मोबाइल के स्क्रीन के द्वारा अब यह उसका अंतर्मन उसको कहता है कि नहीं इससे बेहतरीन मुझको कुछ मिल रही है क्योंकि स्पर्श के द्वारा हमारे हाथों के द्वारा उसको प्रेम की भावना मिल रही है और तीन बार केवल हम उसके पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो बच्चा जो है वो अपने ध्यान की निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाएगा और पूछेगा हाँ बोलो मम्मी और फिर तभी हम क्या करेंगे हम उसके हाथ से मोबाइल अचानक खींच करके नहीं लेंगे बच्चे ने अगर उस वक्त मोबाइल बाजू में रख दिया बड़ी अच्छी बात है अदरवाइज हम दूसरे तीसरे किसी विषय पे बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे से प्रेम पूर्वक उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और मान लीजिए बच्चा अगर किसी गेम में है हो सकता है उसका टारगेट कम्पलीट ही होने वाला है और उसको हमने जगा दिया तो बोलेगा मामा थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं जरा टारगेट कम्प्लीट करूं, उसको टारगेट कम्प्लीट करने दीजिए कोई बात नहीं आप थोड़ा सा उसके लिए रुक जाइए एक मिनट दो मिनट के लिए ज़्यादा समय के लिए नहीं एक मिनट दो मिनट रुक जाइए उसको उस अवस्था से बाहर ले करके आइए अब उसका मोबाइल हम लेंगे अपने हाथ में बाजू में रख देंगे और उसको हम एहसास दिला देंगे कि भाई कितने समय के लिए आप खेल रहे हैं ध्यान रखिए हमेशा बच्चों को डोज नहीं पिलाना है बच्चों को हमेशा लेक्चर नहीं देना मैं किसी किसी पेरेंट को देखता हूं अरे बाप रे और एक घंटे में आधे घंटे में लेक्चर देना शुरू लेक्चर देना शुरू या तो फिर क्या करेंगे उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं दैट इज अगेन रॉन्ग पेरेंटिंग क्योंकि उसका अंतर्मन अब जागरूक हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि उसके चक्र जागृत हुए हैं तो चक्र जागृत होने के बाद में जितनी पॉजिटिव बात आप करोगे उतना वो एबसॉप करने वाला है और नेगेटिव भी बात करोगे तो भी उसको वो एब्सॉब करेगा और उसके बाद में उसको छोड़ेगा नहीं और आपसे वो दुश्मनी ले लेगा तो सकारात्मक बात ये हम करते हैं कि बेटा देखिए आप अभी एक घंटे से या आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया खेल रहे हैं पढ़ाई करनी है कि नहीं है या आपके स्कूल में कुछ होमवर्क तो दिया होगा अच्छा बताइए तो स्कूल में क्या हुआ था अच्छा इस टीचर ने क्या होमवर्क दिया उस प्रकार से हम अलग प्रकार से उनको पैरेंट ये पढ़ाई के सब्जेक्ट के ऊपर धीरे से ट्रैक को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना शुरू कर देंगे आगे हम जानेंगे कि मोबाइल के द्वारा बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो आने वाली तांत्रिक बदलाव आने वाले तांत्रिक बदलावों को एक्सेप्ट कर सके और हमारी सनातन धर्म की वैल्यूज जो है हमारे प्राचीन परंपराएं जो है ये विषय हम इसके अंदर टिंट के द्वारा हल्का हल्का कैसे डालते हुए जाए धन्यवाद रमेश जी अब हम ये चर्चा कर रहे हैं बहुत रोचक और रोमांचक ऐसी चर्चा हो रही है बहुत मजा आ रहा है कुछ चीज़ें हमें बताने के लिए क्योंकि पेरेंटिंग या सब्जेक्ट केवल मन का नहीं है केवल तन का नहीं है ये अंतर्मन का और आत्मा के लेवल का भी विषय है इसी के लिए और ज़्यादा गहन और बेहतरीन ढंग से चर्चा होना जरूरी है मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए इसकी थोड़ी सी रिसर्च अपने माता पिता ने करना बेहद ज़रूरी है साइंस को रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं इंस्टाग्राम में चैनल्स होते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखना बच्चे का जो नंबर होगा उसके अंदर भी उसको सब्सक्राइब करके रखना और वाकई में जैसा कि इंस्टाग्राम को अगर आपने देखा तो ये जिन के जैसा काम करता है जो भी ऐसे कहा जाता है उसके पुख्ता सबूत अपने पास नहीं है लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक मोबाइल की जानकारी जो बड़े बड़े जायंट है यानी फेसबुक या गूगल उनके पास होती है जो भी कुछ चर्चा आप घर में कीजिए नए जूते लेने हैं या नया टीवी लेना है कुछ भी तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम जब आप सर्फ करने लगते हैं तो उस प्रकार की एडवर्टीजमेंट सामने आना शुरू हो जाता है कोई भी विचार जब भले मोबाइल आपका स्विच ऑफ है और कोई भी विचार आप जब फैमिली में या किसी मित्र के साथ में डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी प्रकार के चित्र या उसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स या उसी प्रकार के वीडियोस आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है तो ये क्या होता है वाकई में जिन्ह के जैसे ये काम करता है हो सकता है कि इसके अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे मन के अंदर के विचारों को कैच करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजी uh, से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे वीडियोस होते हैं कार्टून से रिलेटेड यानी कि कार्टून की परिभाषा में या कार्टून के वीडियोस के अंदर गहन विषय को आसान करके बताया हुआ है कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं कुछ बोधप्रद कहानियाँ हैं ऐसे चैनल्स को हम अपने या इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर हम उसको सेव करके रखेंगे और ये मोबाइल सेव किया हुआ चैनल हम बच्चों के मोबाइल के अंदर भी सेव करके रखेंगे जिसके कारण क्या होगा कि बच्चा जब ही ये एक सर्फिंग करना शुरू करेगा तो उसको उसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो सामने आना शुरू हो जाएगा जिसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम बच्चों के ऊपर होता ही है अब होता क्या है अपने टाइम पास के लिए माता या पिता कोई भी अगर है वाहियात वीडियोस अगर देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर वाहत वीडियोस अगर देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अगर वाहियात वीडियोस देख रहे हैं और ये कभी ना कभी बच्चों के समझ में आ जाता है तो बच्चे को पता चलता है कि यार ये लोग तो दोगुला बात करते हैं दो मुह की बात करते हैं मुझको तो बोल रहा है माइंड कंसंट्रेशन करो पढ़ाई करो ये करो और ये लोग देखो चोरी चोरी कितने गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं तो मेरी मम्मी कितनी बेकार है मेरे पापा कितने बेकार है क्यों कभी ना कभी बच्चों को ये चैनल दिखाई देते हैं या ये नंबर हमारे आपस में जुड़े हुए होने के कारण एग्जाम्पल बता दूं टेक्निकल बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ कि मैंने अगर मोबाइल का एक नंबर लिया तो उस मोबाइल को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो मेरे स्वयं के डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चे के लिए जब मैं दूसरा मोबाइल लेकर के देता हूं तो मेरे ही डॉक्यूमेंट्स जाएंगे जिसके कारण ये दोनों सिम कार्ड जो वो आपस में जुड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि आपने अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वाहियात वीडियोस ये देखे हुए हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो उनका सर्वर एक ही जगह पे है अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी काम करती है तो बच्चे के मोबाइल में भी वो रिफ्लेक्ट होने का शुरू हो जाता है तो बच्चे का बिगाड़ने का काम कौन करता है तो खुद माता पिता लो कर लो बात अगर आप स्वयं जिम्मेदार माता पिता बनना चाहते हैं तो ये परिवर्तन ये बदलाव लाइए ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि बच्चे के मोबाइल के अंदर भी अच्छे वीडियोज जानकारी वाले वीडियोस, कुछ प्राचीन परंपराएं, संस्कृति मंदिरों के बारे में जानकारी देने वाले वीडियोस, ध्यान धारणा के बारे में जानकारी देने वाले वीडियोज़ ये भी उसके मोबाइल के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि जो केवल लेक्चरबाजी नहीं, वो बच्चों को उसके अंदर बड़ा परेशानी वाला काम हो जाता है कई बार यह होता है ना बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको शायद वो चैनल अच्छे लगे कि कोई एक धर्म गुरु आ गया है और वो धर्मगुरु रट, रट रट रट रटाई बातें जो है वो बोल रहा है और ये बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो सुन रहा है ऐसा वीडियो अगर बच्चे के हाथ में हमने दिया हो तो बोर हो जाएगा बोले ये क्या चीज़ है ये मेरे को समझ में नहीं आता है तो हमें बच्चों के एंगल से समझना पड़ेगा कि इसको कौन से विषय किस प्रकार से ये समझ में आएंगे और इसके ऊपर काफी रिसर्च किए हुए लोग हैं उनके चैनल्स को हमें ढूंढना पड़ेगा अपने आप को हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल फोन नामक नया जिन्ह जो हमें मिला हुआ है ये जिन्नात क्या कर रहा है ये जिन्नात हमारे ऊपर डिपेंड है कि उसको हम किस काम के ऊपर लगाएंगे और जैसे जैसे आप अच्छे काम के लिए लगाएंगे धीरे धीरे वाकई में बच्चों के वाहियात गेम खेलने का या टाइम पास करने के उनकी आदत जो लगी है डोपामाइन जो तैयार हो रहा है अमुके गेम को लेकर के इसको हम चेंज जैसे ही करना शुरू कर देते हैं अब यह डोपामाइन धीरे धीरे अंदर कम तैयार हो एक उदाहरण यहाँ पे मैं देना चाहूंगा जैसे कि अगर आपने किसी शराबी को देखा शराबी मतलब वो वाला नहीं शराबी मतलब के घर में जो हाई क्वालिटी की शराब रखते हैं और कभी महीने में एक आध दो बार वगैरह उसका सेवन करते हैं या हाई क्वालिटी का सिगरेट रखते हैं या कुछ लोग गुटखा का सेवन करते हैं कुछ लोग सिगरेट का सिगरेट लेते हैं तो उनको एक अमुख एक ब्रांड ही चाहिए तो उनकी आदतें छुड़वाने के लिए कई बार उनके ब्रांड को हम छुपाने का काम करते हैं वो ब्रांड अवेलेबल ही नहीं होगा उस प्रकार से करते हैं और फिर धीरे धीरे वो ब्रांड से उसका जो रिश्ता नाता या प्रेम जो जुड़ गया है वो टूटने के कारण क्या होता है वो व्यक्ति फिर साधारण सामान्य होने के चांसेस तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार से अगर आपने देखा तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अमुक प्रकार के गेम के अंदर उसको मजा आने लगता है और गेम के साथ में जब प्रेम तैयार होता है ग्रेम गेम के अंदर उस कैरेक्टर के ऊपर जब उसको प्रेम आने लगता है तो यह बड़ा दिक्कत वाला काम इसी के लिए उस पर्टिकुलर गेम की जगह पे हम उनको बाधित करते हैं अपने पाल्य को अपने बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा ये देखो ना हम उनके साथ में बैठते हैं और बिल्कुल साथ में बैठकर के देख लेते हैं कि ये देखो कितना अच्छा वीडियो है देखो ये कैसे व्यायाम कर रहा है ये छोटे बच्चे देखो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई ग, कोई गाना अच्छा गा रहा है कोई डांस कर रहा है इस प्रकार के उनके साथ में तो वाकई में बगल में बैठ करके बच्चे के कंधे के ऊपर हाथ रख करके बहुत प्रेम पूर्वक एक आधा घंटा एक घंटा जितना बच्चे के साथ में हम बिता रहे हैं और उसको हम दिखा रहे हैं कि बेटा ये जिन्नात जो है जिंद जो है मोबाइल के नाम का इसको हम अपने अच्छे काम के लिए कैसा यूज करते हैं और देखो ये चीजें कैसे बेहतरीन आ रही है जिससे दो काम हो जाएंगे पहला तो ये कि बच्चे वो एहसास हो जाएगा अपने शरीर की गर्माहट उसको मिलेगी बच्चे को एहसास हो जाता है कि मम्मी या माय फादर इज विथ मी माय पापा इज विथ मी ये उसको एहसास दिलाएगा और दूसरा जब वो साथ में बैठते हैं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा कोई वाहियात वीडियो या कोई गेम वाला वीडियो वो देखे और जब कि 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए जब हम करते हैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके बच्चे की मोबाइल खेलने की आदत छूटने लगेगी उसको मोटिवेशनल वीडियोस हम दिखाएंगे उसके लेवल के ऐसा नहीं कि बिल्कुल पाँच साल साल का पाँच वर्ष का बच्चा है और उसको हम हायर लेवल के कॉर्पोरेट लेवल के वीडियोस दिखाएंगे वो नहीं छोटे बच्चे के उसकी मानसिकता के अनुसार जो वीडियोस होंगे वो जब ये आएंगे बताएंगे तो यकीन मान लीजिए बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करेगा बच्चा आपसे कभी गुस्सा नहीं करेगा और ये नींव डलती जाएगी कि आपका बुढ़ापा बहुत बेहतरीन ढंग से कटेगा आपका परिवार कभी अलग नहीं होगा अगर आपने ये नहीं आज अगर आप बच्चे को बहुत डांटेंगे आज अगर बच्चे को आप बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, तो ये आपने बीज बो हैं किस प्रकार के वृद्धाश्रम में जाने के लिए हो सकता है आज से 25 वर्ष के बाद 26 वर्ष के बाद आपका बच्चा उसका अंतर्मन यह कहेगा कि ये बाप ने मुझको आईफोन लाके दिया था लाख रुपए का लेकिन कभी प्रेम नहीं दिया तो आपको क्या चाहिए प्रेम चाहिए ना वृद्धाश्रम में जाइए या दूसरा वृद्धाश्रम तैयार हो गया है और वो क्या अपना स्वयं का घर वो पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा और हम अपने खूबसूरत घर के अंदर कैद होकर के बंद होकर के बैठ जाएंगे क्योंकि आज हमने अपने बच्चे को अच्छी आदतें नहीं लगवाई है तो मित्रों ये आदतें हमने अच्छी आदतें लगवानी हैं मोबाइल खराब वस्तु नहीं है उसका अच्छा परिणाम साधने के लिए हमें कुछ चीजें पेरेंटिंग के अंदर आकर के अपने बच्चों को देनी है थैंक्स लॉर्ड